महाभारत द्रोण पर्व सप्त्यधिक शतमोध्याय धृष्टुमन और द्रोणाचार्य का युद्ध धृष्टदुम्न द्वारा द्रुमसेन का वध सातिकी और कर्ण का युद्ध कर्ण की दुर्योधन को सलाह तथा सुकनी का पांडव सेना पर आक्रमण संजय उवाच तस्म सुतमले युद्धे वर्तमान भया बहे धृष्ट दुम महाराज द्रोणभिवाभ्यवर्त संजय कह महाराज जिस समय यह भयंकर घमासान युद्ध चल रहा था उसी समय धृष्ट ने द्रोणाचार्य पर चढ़ाई की संदानो धनु जाम ज्याम्बिकर्षन पुनः पुनः रुक्म उन्होंने अपने धनुष का संधान करके बारंबार उसकी प्रत्यंचा हुए द्रोणाचार्य के रथ पर आक्रमण किया धृष्टुम अथाया तम द्रोणा चुके महाराज पंचाला पांडव महाराज द्रोणाचार्य का अंत करने की इच्छा से आते हुए धृट को पांडवों सहित पांचालो ने घीर कर अपने बीच में कर लिया तथा परिवृत द्रोणमाचार्य सतम पुत्रास्ते सर्वतो योणमा हवे धृष्ट दुम्न को इस प्रकार रक्षकों से घिरा हुआ देख आपके पुत्र भी सावधान हो युद्ध स्थल में सब ओर से आचार्य प्रव द्रोण की रक्षा करने लगे बहु तो जैसे वायु के वेग से उद्वेलित तथा विक्षुब्ध जल जंतुओं से भरे हुए दो भयंकर समुद्र एक दूसरे से मिल रहे हों उसी प्रकार उस रात्रि के समय वे सागर सदृश दोनों सेनाएं एक दूसरे से भिड़ गयी तथो द्रोणम महाराज पांचाल्य पांचाल पंचभेश महाराज उस समय दृष्ट धृष्ट द्रोणाचार्य की छाती में तुरंत ही पांच बाण मारे और सिंह के समान गर्जना की तम द्रोण पंचविशत्या विध्वा भारत थे महास्वनम् 25 से घायल करके एक दूसरे भल्ल के द्वारा उनके घोर करने वाले धनुष को काट दिया धृष्ट दुमस्तु निर्विधो द्रोणे ने द्रोणाचार्य के द्वारा घायल किए हुए धृष्टुम्न ने रोषपूर्वक अपने पूर्वक अपने दा, दातो से दबा लिया और उस टूटे हुए धनुष को तुरंत फेंक दिया तथा क्रोधो महाराज धृष्टदुम्न प्रतापवान आदते नु श्रेष्ठम द्रोण श्या चिकित्सया महाराज तदनंतर क्रोध से भरे हुए प्रतापे धृष्टदुम्न ने द्रोणाचार्य का विनाश करने की इच्छा से दूसरा श्रेष्ठ धनुष हाथ में ले लिया परवीरहा द्रोणस्या कर घोरम तथ फिर शत्रुवीरों का संहार करने वाले उस पांचाल वीर ने उस विचित्र धनुष को कानों तक खींचकर उसके द्वारा द्रोणाचार्य का अंत करने में समर्थ एक भयंकर बाण छोड़ा शरोगोरो दिवाकरे घोरो उस महासमर में बलवान वीर के द्वारा छोड़ा हुआ वह घोर बाण उदित हुए सूर्य के समान उस सेना को प्रकाशित करने लगा कम तो दृष्ट शरम घोरम देवगंधर्व मानवा समरे समोणा ब्रुवन बच राज समरभूमि में उस भयंकर बाण को देख कर देवता गंधर्व और मनुष्य सभी कहने लगे कि द्रोणाचार्य का कल्याण हो तम तो सायक माया तम आचार्य रणोज्वादाजन चेचे हस्तवत नरेश्वर आचार्य के रथ की ओर आते हुए उस बाण के कर्ण ने सिद्ध योद्धा की भांति बारह टुकड़े कर डाले स छिन्नो बहुधा राजतपुत्रेण धन निपात शरस्तुण निर्विशो भुज गो यसान राजन धनुर्धर सुतपुत्र के द्वारा अनेक टुकड़ों में कटा हुआ वह बाण विषहीन भुजंग के समान तुरंत पृथ्वी पर गिर पड़ा धृष्टुम्नम ततः कर्ण विव्याध दशभ शरि पंचभ द्रोणपुत्रस्तु स्वयं द्रोणस्त सप्त तदनंतर धृष्ट दुम्न को करने, दस अश्वस्थामा ने पाँच और स्वयं द्रोण ने सात बाण भरे शल्य दस भिण्रिभी दुस्साहसन तथा दुर्योधन सत्या शकुन चापि पंचभि फिर शल्य ने दस दुस्साहसन ने तीन दुर्योधन ने बीस और शकुनी ने पाँच बाणों से उन्हें घायल कर दिया महारथा पांचाव महारोण्रद्रजन प्रत्यतंत्रि द्रोणम द्रोणी च कर्णम चिव्याज तवात्मज राजन इस प्रकार सभी महारथियों ने बड़ी उतारवली के साथ पांचाल राजकुमार पर अपने अपने बाणों का प्रहार किया उस महासमर में द्रोणाचार्य की रक्षा के लिए सात वीरों द्वारा घायल किए जाने पर भी ने बिना किसी घबराहट के उन सब को तीन तीन बाणों से बिन्द डाला फिर द्रोणाचार्य अश्वत्थामा कर्ण तथा आपके पुत्र दुर्योधन को भी घायल कर दिया ते भिन्ना धन विना तेनाध विभ्यादो एक नाम वरह। उन के बाणों से उन से छत सभी ने में पुनः उन्हें पांच पांच बाणों से शीघ्र ही बिन्द डाला प्रत्येक महारथी ने उन पर प्रहार किया था द्रुमसेक्रुद्धो राज पत्रि त्रिभिशान्यूर सूर्ण तीर्थ तेतचा प्रवीण राजन उस समय द्रुम से होकर एक बाण से धृढ़ को भिन्न डाला फिर तुरंत ही अन्य तीन बाणों से उन्हें घायल करके कहा अरे खड़ा रह, रू तम पृथ्वी व्या त्रिभि शिक्षय भगे स्वर्ण पुख शिला तब धृष्ट दुम रणभूमि सोने के पंख वाले शिला पर स्वच्छ किए हुए तीन तीखे एवं बाणों द्वारा को घायल कर दिया। निचक का वीर जवान फिर दूसरे भल्ल द्वारा उन पराक्रमी वीर ने ध्रुमसेन के सुवर्ण निर्मित कांतिमान कुंडलों द्वारा मंडित मस्तक को धड़ से काट गिराया। महावात समुदल यथा रणभूमि में उस मस्तक ने अपने ओठ को धातों से दबा रखा था वह आंधी के द्वारा गिराए हुए पके ताल फल के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा कांस विध्वा पुनर्योधान वीर सुनिश्चित राधेन भल्ल का्मित्रोधि तत्पश्चात वीरधृष्ट दुम ने अत्यंत तीखे बाणों द्वारा उन सभी योद्धाओं को पुनः घायल करके विचित्र युद्ध करने वाले राधापुत्र कर्ण के धनुष को भल्लों से काट डाला न तो तन्म से कर्णो धनुष्छे तथा निकर्तनम वातुग्रम लांगूल से महा जैसे सिंह की पूछ काट लेना अत्यंत भयंकर कर्म है उसे कोई महान सिंह नहीं सह सकता उसी प्रकार कर्ण अपने धनुष का काटा जाना सहन न कर सका धनु समाद क्रोध लाल हो रही थी वह दूसरा धनुष हाथ में लेकर लंबी सांस खींचता हुआ महाबली धृष्ट की ओर दौड़ा और उन पर बांस मुहो की वर्षा करने लगा दृष्टवा कर्णम तुसम से वेरा पांचाल तरिता पांचाल्योघानस कर्ण को क्रोध में भरा हुआ देख उन अर्थात दुर्योधन दुशासन द्रोण कर्ण शल्य और शक्नी यही छह श्रेष्ठ रथी यहाँ ग्रहण किए गए हैं श्रेष्ठ वीरों ने पांचाल राजकुमार धीट नम्न को मार डालने की इच्छा से तुरंत ही घेर लिया पुरस्कृतम् मृत्यु राश्यम धृष्ट दुम आपकी सेना के इन छह प्रमुख वीर योद्धाओं के सामने खड़े हुए धृष्ट को हम लोग मृत्यु के मुख में पड़ा हुआ ही मानने लगे एक तस्वाले तू दास हो धृष्ट धूमन पराक्रांतम सातकी प्रत्यप इसी समय दशारूषण की।, की वर्षा करते हुए वहां पराक्रमी के पास युद्ध दुर्मदम राधे यो दस बीरबाणे प्रत्यवेद्य गयी वहाँ आते हुए महाधुरुधर युद्ध दुर्मद सात को राधा पुत्र कर्ण ने सीधे जाने वाले दस बाणों से बिन डाला महाराज विव्याध सर्व मागस्ती श्थे। चा महाराज तब सातिकी ने भी समस्त वीरों के देखते देखते कर्ण को दस बाणों से घायल कर दिया और कहा खड़े रहो भाग न जाना स सात्यक बलि कर्णस्तु च महात्मन आशी समागमो राजन बलि राजन उस में बलवान सातकी और महामनस्वी कर्ण का वह संग्राम राजा बलि और इंद्र के युद्ध सा प्रतीत होता था त्रासन रथ घोषेण क्षत्रियन क्षत्रियर्षभ राजोचनम कर्णम सातकी प्रत्यविद्यत अपने रथ के घरघराहट से छत्रियों को भयभीत करते हुए छत्रणि सातिकी ने कमलोचन कर्ण को अच्छी तरह घायल कर दिया कंपेणी सूत सूतपुत्रो महाराज सात प्रत्योदय महाराज बलवान सूत कर्ण भी अपने धनुष की से पृथ्वी को कंपित करता हुआ था सातिकी के साथ युद्ध करने लगा विपाठ कर्ण नाराच वत्सद छुरी कर्ण सरसतचा सैन्य प्रत्यवेद्यत कर्ण सात्यकी को विपाठ कर्णी नाराज वत्स दूर तथा सैकड़ो बाणों से छत विथव युद्धमे विष्णुना प्रवरो युधि अभ्य वर्ष छर्ण तद युद्धम अभवत्म इसी प्रकार रणभूमि में विष्णु वंश के श्रेष्ठ वीर सात भी युद्ध तत्पर हो कर्ण पर बाण की वर्षा करने लगे उन दोनों का वह युद्ध समान रूप से चलने लगा। कावकाश महाराज महाराज आपके अन्य योद्धा तथा कर्ण का पुत्र कबलधारी ये सबके सब, सब चारों ओर से तीखे द्वारा को लगे अस्त्र ही तेसाम के सातिकी क्रुद्धरे प्रभो इससे कोपित हुए सातिकी ने उन सब योद्धाओं तथा कर्ण के अस्त्रों का अस्त्रों द्वारा निवारण करके वृषसेन की छाती में गहरी चोट पहुँचायी तेन बाणे नवि वृषसेनो विषापते न्यपत सरथे मूढ़ो धनुसृ्य वीर्जान प्रजाना सात्विकी के बाण से घायल हो बलवान विषसेन धनुष छोड़कर मूर्छ थोरथ पर गिर पड़ा तथा कर्णो हतम मत्वा वृशैनमारुत्र शोक संतप्त सात्विकी प्रत्यपीडयत तब महारथी से को मारा गया मानकर कर्ण पुत्र सोक से संतप्त हो सातिकी को पीड़ा देने लगा रथ विव्या कर्णम तरमा पुरा पुरा कर्ण से पीड़ित होते हुए महारथी युधान बड़ी उतावली के साथ कर्ण को अपने बहुसंख्यक बाणों द्वारा बारम्बारत्विकी ने कर्ण को दश और वृषसेन को सात बाणों से घायल करके उन दोनों के दस्ताने और धनुष काट दिए ताबे धनुषे सजय कृत्वा शत्रु भयकरे युधानं युधान तब उन दोनों ने दूसरे शत्रु भयकर धनुषों पर प्रत्यंता चढ़ाकर सब ओर से तस्वीन वीर क्षय अतीव सुस्रवे राजन गांधी व्य महा राजन जब बड़े बड़े वीरों का विनाश करने वाला वाम चल रहा था उसी समय महा गांडीव धनुष की गंभीर शंकार ध्वनि बड़े जोर जोर से सुनाई देने लगी श्रुआ तो रिघोष गांडीवश निस्वनम सूतपुत्रो ब्रभिद्राचन दुर्योधनम इधम वचह नरेश्वर अर्जुन के रथ का गंभीर घोष और धनुष की टंकार सुनकर सूतपुत्र कर्ण दुर्योधन से इस प्रकार कहा सर्वाम चमु हवा मुख्या पौरवाश महेश्वासो विक्षिपन्नूत्तम धनु पार्थो विजयते ताणी वन महां शूयते रथ घोषत राजन ये महाधनुर्धर कुंती कुमार अर्जुन हमारी सारी सेना का संहार और मुख्य मुख्य कुर्वंशी श्रेष्ठ पुरुषों का वध करके अपने उत्तम धनुष की टंकार करते हुए विजयी हो रहे थे उधर गांधी धनुष का महान घोष तथा गरजते हुए मेघ के समान पार्थ के रथ की घोर घरघराहट सुनाई दे रही है करोति पांडव व्यक्त ऐसा इससे स्पष्ट इस जान पड़ता है कि अर्जुन वहां अपने अनुरूप पुरुषार्थ कर रहे हैं राजन भरतवंशियों के इस सेना को वे अनेक भागों में विदीर्ण विभक्त किए देते हैं वे प्रकृने कांडी दही तिष्ठं कर समुदूतम अभ्रजारि सभ्य न नी वसागरी उनके द्वारा तितर बितर किए हुए हमारे बहुत से सैन्य दल कहीं भी ठहर नहीं पाते हैं जैसे हवा घिरे हुए बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है उसी प्रकार अर्जुन के सामने पड़कर अपनी सारी सेना अनेक टुकड़ियों में बाँट भागने लगी है उसकी अवस्था समुद्र में फटी हुई नौका के समान हो रही है द्रवताम योध मुख्या प्रेजित विद्वानाम सतसो राजन श्रूयते निस्वनो महान राजन गांडी धनिष छूटे हुए बाणों द्वारा विद्ध भागते हुए सैकड़ों मुख्य मुख्य योद्धाओं का वह महान आर्तना सुनाई पड़ता था निर्घोषम अर्जुन से राजूलो रिवाम्बरे निपश्रेष्ठ इस रात्रि के समय आकाश में मेघ की गर्जना के समान जो अर्जुन के रथ के समीप नगाड़ों की ध्वनि हो रही है उसे सुनो हाकार वाँस चिंहनादा च पुष्क शुणु शब्दान बहुविधान अर्जुन से रथम प्रति अर्जुन के रथ के आसपास जो भाति भाति के हाहाकार बारंबार सिंहनाथ तथा अनेक प्रकार के और भी बहुत से शब्द हो रहे हैं उनको भी श्रवण करो अयम मध्ये स्थितक सात के साक्ष कृष्णा जै श्यामहे पर ये सात सिरोमणि सात के इस समय तो हम लोगों के बीच में खड़े हैं यदि यहाँ इन्हें हम अपने बाणों का निशाना बना सके तो निश्चय ही संपूर्ण शत्रुओं पर विजय पा सकेंगे ऐस पांचाल पुत्र द्रोण संगत सर्वतः समृतो जोधय सुरैश्चरथ सतब ये पांचाल राज द्रुपद के पुत्र धृट जो आचार्य द्रोण के साथ जूझ रहे हैं हमारे रथियों में श्रेष्ठतम सूर्य असंशय महाराजा ध्रुवो नो विजय भवे महाराज यदि हम सात्विकी तथा द्रुपद कुमार धृत को मार डाले तो हमारी स्थाई विजय होगी इसमें संदेह नहीं है सौभद्र तो मोहवीरऊ परिवार ज महारथ प्रयता महाराज निहतुम विष्णु पार्षद राजेंद्र अतः हम लोग सुभद्रा कुमार अभिमन्यु के समान विष्णुवंश तथा पार्षद कुल के इन दोनों महारथी वीरों को सब ओर से घेर कर मार डालने का प्रयत्न करें सब्यसाची का सात किंग्यात्वा भारत सातिकी को बहुत से प्रधान कौरवीरों के साथ उलझा हुआ जानकर सभ्य अर्जुन सामने से द्रोणाचार्य की सेना की ओर आ रहे हैं तत् गु त्र गछन तो बहव प्रभरारथ सत्तमा यत्थो न जानाती सात्विकी बहुभिवृतरध्व तथा सूरा सराराम मोक्षर अतः बहुत से श्रेष्ठ महारथी वहाँ उनका सामना करने के लिए जाए जब तक अर्जुन यह नहीं जानते कि सात्विकी बहुसंख्यक योद्धाओं से घिर गए हैं तभी तक तुम सभी सूर्य का प्रहार करने में अधिकाधिक शीघ्रता करो परलोकाय तथा कुरु महाराज स्वितायुक्त महाराज जिस उपाय से भी यहां ये मधुवंशी सात की गामी हो जाए अच्छी तरह प्रयोग में लाई हुई सुंदर नीति के द्वारा वैसा ही प्रयत्न करो पुत्रस्ते प्राह राजन प्राह कर्णस्थ राजन जैसे इंद्र सम्रांगण में परम यशस्वी भगवान विष्णु से कोई बात करते हैं उसी प्रकार आपके पुत्र दुर्योधन ने कर्ण की सलाह मानकर सुबल पुत्र शकुनी से इस प्रकार कहा मृत सहस्त्र दस गजानाम निवर्ति रथ साहस तुर्णम ग्राव्या ही धनंजय मामा तुम युद्ध से पीछे न हटने वाले दस हजार हाथियों और उतने ही रथों के साथ तुरंत अर्जुन का सामना करने के लिए जाओ दुस्साहसनो दुर्वस सुबाहु दुष्प्रदर्शन ए ते ताती पतिता दुस्साहसन दुर्विश सुबाहुर दुष्प्रदर्शन ये महारथी बहुत से पैदल सैनिकों को साथ लेकर तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे जय कृष्ण महाबाहो धर्मराजम च नकुलम नकुल सहदेव चीमसेनम तथा च मेरे महाबाहु मामा तुम श्रीकृष्ण अर्जुन धर्मराज युधिष्ठिर नकुल सहदेव तथा भीम से इनको भी मार डालो देवान देवेन्द्र जयासाई में जय मातुलंतेन असुराणियो पाभकि मामा जैसे देवताओं की आशा देवराज इंद्र पर लगी रहती है उसी प्रकार मेरे विजय की आशा तुम पर अवलंबित है जैसे अग्नि कुमार स्कंद ने असुर का संहार किया था उसी प्रकार तुम भी कुंती कुमारों का वध करो एवं मुक्तो यथान तो पुत्रे नौ बहत्यासारम सह पुत्र प्रभो आपके पुत्र दुर्योधन के ऐसा कहने पर शुक्न विशाल सेना और आपके अन्य पुत्रों के साथ कुंती कुमारों का सामना करने के लिए गया प्रियाम तव पुत्राण दिदक्षो पांडुनंदन पांडुनंदना तथा प्रवृत युद्धम तावका नाम परिस वह आपके पुत्रों का प्रिय करने के लिए पांडुओं को भस्म कर देना चाहता था फिर तो आपके योद्धाओं का शत्रुओं के साथ घोर युद्ध आरंभ हो गया प्रयासे सौ बले राज पार्थिवा सर्वे जब राज पांडव सेना की ओर चला गया तब विशाल सेना के साथ सूतपुत्र कर्ज ने युद्ध स्थल में कई सौ बाणों की वर्षा करते हुए तुरंत ही सात्विकी पर आक्रमण किया इसी प्रकार अन्य साम्राज्यओं ने भी सात्विकी को घेर लिया भारत गृष दुम रथम प्रति मह युद्धा द्रोण से नीरे पंचा संसहाद भारत तदनंतर द्रोणाचार्य ने धृत के रथ पर आक्रमण किया उस रात्रि के समय वीर धृष्ट धुम्न और पांचालों के साथ द्रोणाचार्य का महान एवं अद्भुत युद्ध हुआ इथे श्री महाभारत द्रोण घटोत्कच वध पनवड़ी रात्रि युद्धे संकुल युद्धे सप्त्य अधिक शतम ध्या इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत घटोत्कच वध पर्व में रात्रि युद्ध के अवसर पर संकुल युद्ध विषयक एक सत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ